साल पहले इस देश में एक टेक्नोलॉजी आई प्रेशर कुकर बनाने की टेक्नोलॉजी। ये हमने विदेशों से लाई हमारे देश में तो प्रेशर कुकर हमने कभी बनाया नहीं कारण क्या है हमको जरूरत नहीं चीजें जो है ना वो जरूरत के हिसाब से बनती है। वो एक कहावत आपने सुनी है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है जो ज़रूरतें होती हैं आवश्यकताएँ होती हैं तो आविष्कार होता है हमको हमारे देश में कभी ज़रूरत नहीं लगी इसलिए हमने प्रेशर कुकर नहीं बनाया लेकिन विदेशों से हमने वो टेक्नोलॉजी ले आई अब वो टेक्नोलॉजी ले आई अब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं अब प्रेशर कुकर में जो खाना बनाते हैं आपको मालूम है वो एल्यूमिनियम का है और दुनिया में एल्युमिनियम सबसे खराब धातु है खाना बनाने के लिए और खाना खाने के लिए सारे वैज्ञानिकों की शोध इस बात पर केंद्रित है कि एल्युमिनियम के पात्र में खाना बनाकर अगर आप खा रहे हैं तो आप धीमा जहर खा रहे हैं और यह जहर एक दिन जानलेवा होगा मैंने इस पर थोड़ा अभ्यास किया तो पता चला कि एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में बार बार खाना बनाकर जो हम खाते हैं तो एल्यूमिनियम भारी तत्व तो है हेवी मेटल है वो शरीर में डिपॉजिट होता रहता है और शरीर का जो एक्सक्रीटा सिस्टम है जो जहर को बाहर निकालने वाला सारा तंत्र है वो एल्यूमिनियम को कभी भी निकाल नहीं पाता क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत भारी है बहुत हैवी है। तो वो जमा होता रहता है और जमा होते होते फिर दमा अस्थमा ट्यूबरकोलोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है मैंने विद्यार्थी जीवन में एक छोटा सा सर्वे किया था कि भारत में जो गरीब लोग होते हैं उनको दमा और अस्थमा क्यों होता है कारण उसका यह पता चला कि ज्यादातर गरीब लोग एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाते हैं और खाते हैं ये उनके दमा और अस्थमा होने का टीबी होने का सबसे बड़ा कारण और आप जानते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एल्युमिनियम का इस्तेमाल वर्जित है आयुर्वेद में भी स्वामी जी कह रहे हैं कि दवा नहीं बना सकते एलोपैथी में भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल वर्जित है लेकिन उस एल्युमिनियम का करोड़ों टन में विदेशों से हम इंपोर्ट करके प्रेशर कुकर बना के घर घर में इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद दमा ट्यूबरकोसिस अस्थमा के शिकार हो रहे हैं हमें खुद नहीं मालूम है कि हमारे दमा का कारण प्रेशर कुकर है हमारे दमा का कारण हमारे कैंसर का कारण गंभीर बीमारियों का कारण वो एल्युमिनियम है जिससे प्रेशर कुकर बना किडनी फेल होने का कारण वो एल्युमिनियम। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूं, तब आप इसकी भयावहता को समझ पाएंगे जब अंग्रेजों की सरकार इस भारत में चलती थी और क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते थे और उनके सत्याग्रह होते थे और आंदोलन चलते थे तो अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों को जेल में बंद करती थी और अंग्रेज सरकार का यह उद्देश्य रहता था कि ये क्रांतिकारी जल्दी से मरे तो जेलों में जितने क्रांतिकारियों को बंद किया जाता था उन सबको एल्युमिनियम के पात्र में ही भोजन दिया जाता था ताकि जल्दी मरे अंग्रेजों की सरकार ने बाकायदा इसके लिए कानून बनाया हमारे देश के अमर शहीद भगत सिंह को चंद्रशेखर को अशफाकुल्ला को तांत्या टोपे को अजीमुल्ला को अमजद खान को सारे के सारे क्रांतिकारियों को जेलों में अंग्रेजों ने जब बंद किया तो एल्युमिनियम के पात्र में उनको चाय मिलती थी एल्युमिनियम के पात्र में चावल दाल रोटी सब्जी सब दिया जाता था ताकि इनके शरीर में एल्यूमिनियम जाए और ये क्रांतिकारी मरें ताकि अंग्रेज सरकारों का रास्ता साफ हो इस आधार पर अंग्रेज ये कानून बनाकर चलाया करते थे अंग्रेजों के जाने के सठ साल के बाद भी हमारे देश की जेलों में अभी भी कैदियों को एल्युमिनियम के बर्तनों में ही खाना मिलता है क्योंकि अंग्रेजों के समय का जेल का कानून अभी तक बदला नहीं गया है आप सोचिए कि कैदियों को जल्दी मार डालने के लिए अंग्रेज एल्युमिनियम पात्र में भोजन दिया करते थे और कैदियों की मजबूरी होती थी क्रांतिवीरों की मजबूरी होती थी उसमें भोजन खाना लेकिन हमने तो हमारे घर में प्रेशर कुकर ला अपनी इच्छा से अपने शौक से अपने मरने का इंतजाम किया हुआ है ये है विदेशी टेक्नोलॉजी अब बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं ये खाना जल्दी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैंने उसका अंदाज़ा निकाला कि प्रेशर कुकर में दाल बनाएं तो 20 मिनट में बनती है और मिट्टी की हाँडी में बनाएं तो ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट में बनेगी 20 मिनट का ये अंतर है इससे ज्यादा नहीं और 10 मिनट का अंतर और पड़ेगा सब्जी में लेकिन मिट्टी की हांडी की जो दाल आप खाएंगे उसका जो स्वाद होगा वो प्रेशर कुकर की दाल में जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता मिट्टी की हांडी में पका हुआ दूध जो पिएंगे उसका जो स्वाद होगा वो किसी एल्युमिनियम पात्र के दूध में नहीं मिलेगा मिट्टी की हांडी में जो दही बनाते हैं ना दूध डाल के उस दही का जो स्वाद होता है वो किसी भी दूसरे पात्र के दही का नहीं होता है तो स्वाद अच्छा है क्वालिटी में बहुत अच्छा है क्योंकि मिट्टी में कैल्शियम है आयरन है मैग्नीशियम है मैगनीज है शरीर को काम आने वाली है सूक्ष्म पोषक तत्व तो मिट्टी में ही है उसके पात्र का भोजन किसी भी प्रेशर कुकर के भोजन की तुलना में सौ गुना हजार गुना अच्छा है तो मेरा आपको सिर्फ एक ही